ध्यात्म रामायण किसा कांडोपस अनाद्य विद्या प्रलय काल में सब भूतों का लय हो जाने पर भी अपने कर्ता भोक्तापन के अभिनिवेश से यह अपनी साधन वासनाओं और कर्मों के साथ अनादि अविद्या से आच्छादित हुआ रहता है सृष्टि काले पुनः पूर्ववासना जानस ही सह जाये पुनरप्यम घटी यंत्र जब नवीन सृष्टि आरंभ होती है तो यह विवश होकर अपनी वासनाओं से युक्त मन के सहित घटी यंत्र के समान फिर उत्पन्न हो जाता है यदा पुण्य विशेषेण लभते संगतिम सताम मद्भक्ता सुशांता तथा मदभिषया मत मति जिस समय किसी विशेष पुण्य परिपाक से इसे मेरे भक्त और शांतचित्त महात्माओं की संगति मिलती है उस समय इसका चित मेरी ओर लगता है मत कथा श्रवणे श्रद्धा दुर्लभ जायते ततः ततः स्वरूप विज्ञानम अनायासे न जायते उससे मेरी कथा सुनने में इसकी श्रद्धा होती है जो बहुत ही दुर्लभ है मेरी कथा सुनने से इसको अनायास ही मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तदा तदाचार्य प्रसादे नाक्यार्थ ज्ञानतः क्षणार्द देहेन्द्रिय मन प्राणान्य पृथकृत स्वात्मात सत्यम आनंदत्मद्वयम ज्ञावा सद्यो भविन्मुक्त भयोदितम् उससे मेरी कथा सुनने में इनकी श्रद्धा होती है जो बहुत ही दुर्लभ है उस समय गुरु कृपा द्वारा तत्त्वमसी यदि महावाक्यों के अर्थ ज्ञान से तथा स्वयं अपने अनुभव से भी यह अपने सच्चिदानंद स्वरूप अद्वितीय आत्मा को देह इंद्रिय मन प्राण और अहंकार आदि से पृथक जानकर एक क्षण में ही तुरंत मुक्त हो जाता है हे तारे मैंने यह वास्तविक सत्य तुमसे कह दिया एवं मयोदि सम्य आलोचयती योनिश तार दुखा न स्शंति कदाचन प्येतन्मया प्रोक्त आलोचय विशुद्ध नृश्यसे दुख जाल कर्मबंधार विमोक्षसे मेरे कहे हुए इस परमार्थ ज्ञान का जो अहनिश मनन करता है उसे सांसारिक दुख कभी स्पर्श नहीं करते तु भी शुद्ध चित्त होकर मेरे इस उपदेश का मनन कर ऐसा करने से क्लेश तुझे भी न सकेंगे और तू कर्म बंधन से कला पूर्व जन्म सुभ्रु कृत मद भक्तिर उत्तम विमोक्षा यूपे तम शुभ हे सुब्रु अपने में तूने मेरी उत्कट भक्ति की थी इसीलिए तुझे मुक्त करने के लिए मैंने अपना दर्शन दिया है ध्यात्वा प्रवाह पति कार्यम कुर्यपि न लिप्यते तू रात दिन मेरे रूप का ध्यान करती हुई मेरे उपदेश का मनन कर ऐसा करने से प्रारब्ध क्रम से प्राप्त हुए कर्मों को करती हुई भी तू उनसे लिप्त न होगी श्रीराम राणोदिता सर्व सुरास्ता देहाभिमानजम शोकम त्यक्तुत्तम आत्मा अनुभव संतुष्टा जीवन्मुक्ता बूव क्षण संगम्मात्रेन परम अनादिबंधम निर्दू मुक्ता विकमा सुग्रीवी चुप्वामरा समी जहावानक चित्व भवत्तदा तथा सुग्रीव माहेदम रामो वा भगवान राम का यह अद्भुत उपदेश सुनकर तारा को बड़ा ही विस्मय हुआ और उसने देहाभिमान जनित शोक छोड़कर श्री रघुनाथ जी को प्रणाम किया तथा आत्मानुभव से संतुष्ट होकर वह तत्काल जीवन मुक्त हो गई परमात्मा राम के क्षण मात्र के सत्संग से वह अनादि अविद्या के बंधन को काट निष्पाप और मुक्त हो गई भगवान के श्रीमुख का वक्तव्य सुनकर सुग्रीव भी समस्त अज्ञान समस्त अज्ञान जाता रहा और वह शांत चित्त हो गया तदनंतर भगवान ने वानश्रेष्ठ सुग्रीव से कहा भ्रातुर्ज्येष्ठ से पुत्रेण यदुक्त सांपरायिका न्याय संस्कारादी मा गया तुम मेरी आज्ञा से बेटा अंगत के द्वारा अपने बड़े भाई का जो कुछ शास्त्रोक्त और कर्म हो वह सब करो। तथेति बलुख्यणीयतम बालिम पुष्पे चिंता सर्वराजोपचारके दुंद भी निर्घोष ब्राह्मण मंत्री सह यूथ पै बायि तार गकार तत्सव यथाशास्त्र प्रयत्नत स्ना जगाम राीप मंत्रिभिष तब जो आज्ञा कह मुख्य मुख्य बलवान के साथ बाली के सौ को फूलों के विमान पर रखकर समस्त राजोचित उपचारों के सहित भेरी और दुंदुभ आदि का घोष करते हुए ब्राह्मण मंत्रीवर्ग यूथपति बानरगण पुरवासी तारा और अंगद के साथ उसे ले जाकर सुग्रीव ने बड़े प्रयत्न से शास्त्रानुकूल सब संस्कार किए और फिर स्नान आदि करके मंत्रियों के साथ राम के पास लौट आए नत्वा रामस्य चरण सुग्रीवः प्राष्टी प्रसाद समृद्धिमतं दासोहम ते पाद पद्म सेक्म वंच राघव प्राह सुग्रीव संस्मृत वचः वहाँ आकर सुग्रीव ने प्रसन्न चित्त से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करके कहा हे राजराजेश्वर वानरों के समृद्ध संपन्न राज्य का शासन कीजिए मैं तो आपका दास हूँ लक्ष्मण के समान मैं भी सदा आपके चरण कमलों की सेवा करता रहूँगा यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव से मुस्कुराते हुए कहा तमेवाहम न संदेह शीघ्र गृह ममा गया पुराज्याधिपत्ये तम स्वात्मानं अभिषेचेत सुग्रीव मैं और तू एक ही हैं इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं मेरी आज्ञा से तुम तुरंत ही जाकर किसकिंधा के राज्य पद पर अपना अभिषेक कराओ नगरम न प्रभेक्षा में आगमिष्यति सम्यति मे भ्राता लक्ष्मण पतनम तवा हे सके मैं चौदह वर्ष तक किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता इसलिए तुम्हारे अभिषेक के समय भाई लक्ष्मण तुम्हारे नगर में आएगा अंगदम यौवराज्ये तम अभिषे चय साधरम अहम समीपे शिखरे पर्वत सा अंगद को तुम आदरपूर्वक यौवराज्य पद अभिषिक्त करना तब मैं वर्षा के दिनों में भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ पास ही पर्वत शिखर पर रहूंगा दिवस किंचित कालम पुरे स्थित सीताया परिमार गढ़े सो so, तुम कुछ दिन नगर में रहकर फिर सीता जी की खोज कराने का प्रयत्न करना साष्टांगम प्रणृपत्याह सुग्रीवो रा यदाज्ञा पैसे देव तथा करोम्य हम तब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करके कहा भगवन् आपकी जैसी आज्ञा होगी मैं वही करूंगा अनुज्ञात राण सुग्रीवस्तु सलक्ष्मण गत्वा पुरम तथा चक्रे ये चोदितः फिर भगवान राम की आज्ञा पा सुग्रीव लक्ष्मण जी को साथ लेकर किसकिधापुरी में गए और जैसे जैसे श्री रामचंद्र जी ने करने को कहा था सब कार्य वैसे ही किया सुग्रीव यहाँ पूजि तो लक्ष्मणस्तरा आगस्त राघव शीघ्र प्रण तदनंतर सुग्रीव से यथोचित आदर पा लक्ष्मण जी श्री रघुनाथ जी के पास चले आए और उनके चरणों में प्रणाम कर उनकी सेवा में उपस्थित हो गए ततो जगा राम जगामासु जगा लक्ष्मणे न समन्वित प्रवर्षण गिरे ऋर्धम शिखरम तब श्री रामचंद्र जी तत्काल ही लक्ष्मण के साथ प्रवर्षण पर्वत के ऊपर अति विस्तीर्ण शिखर पर गए तत्र स्फाटक दीप्त मछुभ वर्षवातातम पलमूल समीप वहाँ उन्होंने स्फटिक मणि की एक खंड और प्रकाशमान गुफा देखी उसमें वर्षा वायु और धूप से बचने का सुब्रीता था तथा पास ही कंद मूल और फल भी लगे हुए थे उसे देखकर कर श्री राम और लक्ष्मण ने वहीं रहना पसंद किया दिव्य मूहल फल पुष्प संयुत मोक्त को पल्लवे घल्लवे चित्रवर्ण मृग पक्ष पर्वते रघुकुल तमो वसत तब रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जे दिव्य मूल फल और फूलों से संपन्न मोती के समान स्वच्छ जल वाले सरोवरों से युक्त और चित्र विचित्र मृग तथा पक्षियों से सुशोभित उस प्रवर्षण पर्वत पर रहने लगे इतिमद्आध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किस्कन्धा कांडे तृतीय सर्ग